आह रिम झिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या आ सुनो तो जरा झिंगर बोले चिक्की मिक्की चिक्की मे रिम झिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आहारिम जिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या हाँ, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिक्की मिक्की चिकी मे की रिम झिमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए खोई से भीगे भीगे राजू में आँखों में सपनों के बारा झूमे खोई से भीगे भीगे राजों में सपनों के बारा झूमे दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या क्या तो जरा झिंगर बोले चिक्की मिकी चिकी मिकी रिम झिम के ये प्यारे प्यारे कीत लिये हाहा हा हा हा हा हा हा। हरिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा व कहे क्या क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले सिक्की मी की सिक्की मे की रिम झिमके ये प्यारे प्यारे गीत लिए हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों मौसम बरसात का हो और सचमुच में बारिश हो रही हो और यादें बंबई की ना आए तौर से उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सा समय देखिए बहुत सा समय से मतलब यहां पर उन लंबे सालों से नहीं है यहाँ पर उन सालों से है जिन सालों में आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के ऐसे साल ऐसा वक्त बंबई में गुजारा है उनको इस बरसाती मौसम में बंबई की याद आना लाजिमी है तो जैसा मैंने कहा था आपसे पहले भी कि बातें बंबई की तो चलती रहेंगी जिंदगी में बहुत सी जगह देखी है मगर बंबई तो माया नगरी है ना तो माया की बातें करने में कभी थकान नहीं होती और ना तो उसके किस्से खत्म होते और सच बात यह है कि जब बातचीत करनी हो तो मायावी बातें करना बहुत मजेदार लगता है साहब मैं अपने लिए तो बता सकता हूं मुझे तो बहुत मजा आता है आपके साथ ये सब बातें साझा करने में तो साहब आज एक बरसात की ही बात आपको बताता हूँ बंबई शहर में बरसात का जब मौसम आता है ना, तो वक्त नहीं आता है मतलब आपको पता नहीं चलता कि कब कैसे बारिश शुरू हो जाएगी और कितनी तेज बारिश होगी अच्छा साहब तो बम्बई की बरसात हमने तो बहुत सालों तक देखी और शुरू में एक दो बरसातों में जब हम चलते थे ना घर से तो बम्बई में सबसे ज्यादा यात्रा आपकी घर और दफ्तर के बीच में होती है तो साहब जब चलते थे तो एक छाता जरूर अपने हाथ में रखते थे आपको ये बता दो बम्बई में एक चीज सीख ली थी कपड़े का थैला लटका कर चलना क्योंकि उस थैले में आपका किताब भी आ जाती थी कुछ छोटा मोटा सामान भी आप अगर रास्ते से खरीदते तो वो भी आ जाता था कुछ ऐसे कागज वो भी आपके उस थैले में आ जाते थे अब आप सोचेंगे कपड़े का थैला का मतलब क्या है मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि बम्बई के लोकल ट्रेन में बहुत बढ़िया उम्दा किस्म के ग्रह कट होते हैं गिरह कट इसलिए कह रहा हूं मैं जेब कतरे शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ जेब नहीं काटते वो गिरह भी काटते हैं अब यहाँ पर आप सोचेंगे साहब ये गिरा शब्द और जेब शब्द तो गिरा और जेब कट तो एक ही चीज़ होती है नहीं साहब गिरा कट और जेब कट तो अलग अलग चीज है देखिए जेब कतरा तो सिर्फ आपकी जेब कतरता है गिरा कट जो होता है ना वो आपके थैले वाले में भी हाथ लगाता है तो वहां पर अगर आप वैक्सीन पिक्सिन का थैला लेकर चल रहे हैं जनाब तो यकीन मानिए आपके देखते देखते आपके थैले में ब्लेड से कट लगेगा और सामान निकल जाएगा फिर थैला, बैग तो बोल तो बोलिए, इज्जत दीजिए। का का, या लेदर सॉरी, नमस्कार। हां साहब ये देखिए कपड़े का थैला बोल दिया तो बहुत आपत्ति होने लगी हमारी पत्नी को अरे साहब हम आपको सही बता रहे हैं देखिए रेक्सिन का तो बैग चलिए हम मान सकते हैं मगर कपड़े के थैले को बैग कहना हमें तो साहब नहीं हमें तो मतलब मंजूरी नहीं तो साहब और वो हम थैला जो था वो आपको ये बता दें कि हमारी पत्नी थैला सिलने में बड़ी माहिर है आप पुरानी पतलुने हमारी देख लीजिए भाई साहब आधी आधी कटी रखी कारण कि वो उन पतलुनों से थैले सिल दिया करती थी अब हम ये नहीं कहेंगे कि अपने मन से हम बता देते थे कि भाई आप इन पतलून से थैले सिल दी। उन थैलों में दो तीन जेबें होती थी यानी जेब के अंदर जेब अच्छा मजा ये था कि वो थैले भी हमारे कटने की कोशिश किया हमें तो साहब थैले कटे एक आध बार मगर उसमें से कुछ निकला नहीं मगर हम आपको एक बात बताएं वो जो कपड़े का थैला जब आप टांगते हैं ना तो साले गिरकट भी समझ जाते हैं कि ये आदमी बेहद लीचड़ है और उसमें से उसको लगता है कि इसके थैले में सिवाय एक छाते के और अखबार के या किताब के कुछ और नहीं होगा तो बेहतर है इस पर हाथ ना डाला जाए तो साहब हम आपको ये बता दें अगर आपको वैसे थैला चाहिए हो ना ऐसा जिसको लेकर के यात्रा कर सकें और आपको इज्जत का ख्याल ज़्यादा न हो तो आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हम आपको बढ़िया सा वो थैला बनवा के दे सकते हैं तो हम वो थैला लेकर के चला करते थे अक्सर और उस थैले में छाता रख लेते थे अब यार छाता रखने से थैला हो जाता था भारी तो आपको बताएं हम शुरू के एक दो बार मतलब एक दो सालों के बाद हमने बंबई की बरसात में छाता ले जाना छोड़ दिया अब साहब बम्बई वालों के लिए ये एक बड़ा अजीब गरीब दृश्य था कि कोई आदमी बरसात के मौसम में बगैर छाते जा रहा है अच्छा हम आपको अपना लॉजिक बता दें हमें क्या था साहब हमें दो बातें थी कि पहली बात तो यह कि हमें लगता था छाते से हमारे जैसे शरीर का बहुत छोटा हिस्सा ढका रहता था क्योंकि हमारे शरीर इतना विशालकार था कि वो छोटा छाता हमारे शरीर के शायद आधे या तिहाई हिस्से कोई ढक पा था तो बाकी तो भाई भी जाते थे अच्छा दूसरा क्या है कि अब अगर जो आपको छाते का शौक है तो किसी के छाते में अपनी गर्दन घुसा दीजिए कोई आदमी वहां पर यह नहीं कहता था कि भाई साहब आप मेरे छाते में गर्दन क्यों घुसा रहे हैं और तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि अगर पानी पड़ ही गया क्योंकि भाई आप देखिए अगर आप पूरा भीगने वाली हालत में हो तब तो आपको मतलब सवाल ये कि भाई आप ट्रेन रेन में घुसेंगे दिक्कत होगी अरे थोड़ा मोड़ा अगर पानी पड़ ही गया तो हम कौन सा मट्टी बने हैं कि जो गल जाएंगे अब ये साहब मट्टी बने वाली बात पे आपको ये बता दें कि हमने बचपन में बहुते बचपन में एक ड्रामा खेला था उस ड्रामे में जब हम स्कूल में थे तो हमको जज का रोल उस ड्रामे का नाम था आया का मुकदमा उस मुकदमे में बच्चे अपनी आया के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं और उसकी उनकी जो शिकायतें यानी जो अपराध आया ने किए थे उन बच्चों के हिसाब से उनमें से एक अपराध ये था कि वो ये कहते थे कि साहब ये आया हमको पानी में नहीं खेलने देती तो साहब ये आया से पूछा जज साहब ने कि भाई आखिरकार आप इन्हें पानी में क्यों नहीं खेलने देती तो आया ने कहा कि साहब ये बच्चे पानी में खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे तो बच्चों की तरफ से ये तर्क आया कि आखिरकार हम मिट्टी के बने थोड़े हैं कि जो पानी पड़ेगा तो हम गल जाएंगे बस आप वो जो मिट्टी से न बने होने की बात थी वो उस बचपन से मेरे दिमाग में बैठी हुई है और मुझे लगता है कि हाँ यार थोड़ा बहुत पानी पड़ेगा तो हम ऐसे मिट्टी बने थोड़ी हैं जो गल जाएंगे तो इसलिए भी साहब छाता नहीं ले जाते थे बरसाती, तो बरसाती पानी पानी नहीं होता तो भगवान जी का अमृत होता है देखिए साहब चलिए तो साहब भगवान का अमृत लेने के लिए लोग बाग कहाँ हर की पौड़ी जाते हैं ये साहब देखिए इन्होंने बरसात के पानी में ला दिया खैर चलिए तो साहब ये बंबई की बरसात, का आपको बताएं कुछ दो बरसात नापी जाती है कि भैया ट्रेन चल रही है कि बंद है तो साहब हम लोग चार पांच छुट्टियां तो रखा करते थे अपनी इसी बात के लिए कि अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो आप दफ्तर नहीं जा पाएंगे और दफ्तर नहीं जा पाएंगे तो छुट्टी की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अच्छा साहब तो चार पांच छुट्टियां तो उसके लिए होती थी मगर हमारे साथ में दो चार बार ऐसा भी हुआ है कि साहब हम चले ट्रेन में बैठे मतलब हम नहीं हमारे साथ दो तीन लोग और हम लोग जो अपने उसी बिल्डिंग चलते थे वो ट्रेन में बैठे और साहब ट्रेन में बैठने के बाद पता चला वो ट्रेन जो थी वो कहीं चर्च मतलब जो हमारा वी स्टेशन था उसके थोड़ा पहले रुक गई क्योंकि पानी भरा पटरियों में अब साहब रुक गई तो अब जो बहुत मतलब बहादुर थे या जिन्हें बहुत कारसास थे या जिन्हें ये था कि भाई हमें काम करने ही जाना है तो वो तो बेचारे उतर के पानी में चले जाते थे मगर हमारे जैसे लोग थे जिनको कि मतलब ये था कि दफ्तर जाना जरूरी है दफ्तर जाके कुछ करना यह हमारे लिए जरूरी था नहीं हम तो जिंदगी के उस दौर में पहुंच चुके थे जहां पर कि अगर भगवान बुद्ध के शब्दों में कहें कि निर्वाण प्राप्त हो चुका था तो सब उस निर्वाण प्राप्त अवस्था में हम लोग क्या करते थे कि ट्रेन में बैठे रहे और बंबई की वो ट्रेनें जिनमें कि आपको घुसने के बाद अगर आपका हाथ ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आ सकता है उन ट्रेनों में पूरे डब्बे खाली अब दो चार आदमी उन डब्बों में बैठे रहते थे बस अब हम और हमारे दो चार दोस्त हम लोग वहीं पर एक आध घंटे बैठने के बाद अपने खाने का डब्बा खोलते थे खाना खा लेते थे उसके बाद साहब आराम से वही अगर झपकी लग गई तो लग गई और झपकी नहीं लगी तो गपशप और उसके बाद कभी ना कभी तो गाड़ी चलती ही थी तो घंटे तीन घंटे बाद गाड़ी चलती थी हम लोग मिटी पहुंच जाते थे उसके बाद वहां से उतर के आप बस पकड़िए और चले जाइए अपने दफ्तर आपको पता है? हम तो साहब स्टेट बैंक में काम करते थे तो अपने दफ्तर चले जाते थे हमारे अधिकारी लोगों को पता था कि हमले हमारे जैसे नाकारे लोग जो हैं वो किसी काम के तो हैं नहीं तो वहां पर पहुंचने का मतलब सिर्फ ये होता था कि हम दफ्तर में पहुंच गए और साहब पहुंचने के बाद बस भैया दस पंद्रह मिनट बैठे चाय वाला आया चाय वाय पी लिया कुछ काम अगर जो हुआ तो एक दो चिट्ठी बना दिया और वरना तो भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक दो चिट्ठी से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की की उम्मीद की नहीं जाती। वो वहाँ पे काम सब बड़े अफसर ही करते हैं। तो हमारे जैसे जो बेकार, क्योंकि को का जब शौक होता था, तो के लिए आदमी ढूंढते थे तो वो आदमी हम लोग थे वो जैसे साहब आपने सुना होगा ना कहीं पर आप जिम में जाते हैं तो आपको पंचिंग बैग चाहिए होता है तो उस तरह के हालत में थे तो खैर साहब तो वहां से थोड़ी देर के बाद आप वहां से उठते थे और चल देते थे तो साहब हम भी चल देते थे तो अक्सर ऐसा हाँ हुआ है कि जब आप वापसी के लिए चले तो पता चल साहब ट्रेनें बंद हो गई अब क्या करें भाई अब यहां से वापस तो जाना अगर आप स्टार्टिंग प्वाइंट पर जाइए और आप कोई बस पकड़ लीजिए यानी आप उसमें बैठ जाइए कहीं पर आपको सीट मिलनी चाहिए उसके बाद भाई साहब फिर आपकी बस जो है वो चाहे जब पहुंचे मगर आपको पहुंचा जरूर देती है। दे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा जितने घंटे लगे और अगर आप थोड़ा मतलब उस दिन आपकी जेब में अगर कुछ रकम हो तो थोड़ा खरीद लीजिए सैंडविच समोसा और ले के और रास्ते में में खाते ये देखिए पर थोड़ी ठीक स्किन होना जरूरी है क्योंकि आप तो खा रहे हैं उधर बगल में बेचारा कोई आदमी जो दो ढाई घंटे खड़ा हुआ है वो आपकी तरफ देखता है उम्मीद भरी नजरों से कि भाई साहब कभी तो ये उठेंगे आखिरकार मगर भाई साहब उसमें जो है ना थोड़ा अपने खाल को हम और मोटा कर लेते वैसे भी हमारी खाल के साइज की है मगर हम उस समय से भी थोड़े और ज़्यादा साइज का करके उसकी तरफ देखते ही नहीं थे। जैसे कि हमारी गर्दन अकड़ गई है कि हम ऐसे लोगों की तरफ देखभाल नहीं करें तो साहब आपको हम सही बताए बंबई की बरसात के बड़े बड़े अच्छे अनुभव है एक आध बार तो साहब ऐसा हुआ कि बस में बैठे भैया वो बस भी हमारी एसी बस थी और साहब एसी बस में आपके बगल में कोई ऐसा बैठ जाए कि जिसके साथ बैठने में आपको ये लगे कि यार ये सफर कभी खत्म ही ना हो अच्छा अरे भाई हम आपके साथ बैठने में भी यही कहते हैं भी? मगर वहां भी ऐसा होता था अब ऐसे हमें ज्यादा मौके नहीं मिले ये तो हम कहेंगे मगर यार सफर तो खत्म हुआ ही चाहे जो भी सफर हो वो खत्म तो हो ही जाता है हम भी एक बात बताएं? हाँ बताइए। हम लोग मलाड में रहते थे सिंगल साहब का परिवार सामने रहता था और हम लोग का घर एक हुआ पड़ा रहता था वो दो बच्चे उनके दो बच्चे हमारे उनकी पत्नी मुक्ता और हम और हम लोग मिलजुल के रहते थे तो जहाँ बहुत जोर की बारिश आई हम लोग फटाख से तय करते थे कि चलो भीग के आते हैं हम लोग सावधानी के तौर पे एक एक सेट सबका कपड़ा दरवाजे के पास रख के तौलिए बाहर रख के सूखी चप्पलें ड्राइंग रूम एकदम दरवाजे के अंदर रख के और हम लोग निकल जाते थे बच्चों को लेके सड़क पे भीगने झमाझम जम बारिश एक एक बंदा शेड के नीचे खड़ा हो के अपने को बचाने के की कोशिश में लगा रहता तो और यहाँ पता चला ये छः जने चार बच्चे और दो माताएँ पागलों ऐसे यहाँ से वहाँ तक पूरे एवर नगर को रौंद रहे हैं इतना मज़ा आता था उसके बाद वापस आके वो अदरक की चाय बना के सब बच्चों समेत छोटे बच्चों को भी कहते हैं पी लो पीलो कुछ नहीं होगा बारिश में भी क्या है मज़ा तो आएगा ही ना तो बच्चे भी खुश हम भी खुश बड़ा मज़ा आज तक हम सब लोग ये बातें याद करके कितना खुश होते हैं हम क्या बताएं कि ऐसा किया और सच में पूरे साल में आठ महीने ये इंजारी होती थी कि कब बारिश शुरू हो कब भगवान जी का अमृत बरसे कब, कब हम उसमें भीग सके और खुश हो सके तो बरसात की एक दो घटनाएं और भी हैं। मगर उसको अगले एपिसोड के लिए रख लेता हूं क्योंकि वो घटनाएं थोड़ी लंबी हैं और बातें तो करते ही रहेंगे ना चलिए साहब तो आज आपको हाँ एक सबसे जरूरी बात बतानी तो रही गई कि अब की बार मैं आपके सामने साहब के द्वारा तीन शायरों के बारे में शायर मतलब हमारे फिल्मी शायरों के बारे में बताना चाहूंगा तो आपको अब आप सुन लीजिए उन तीनों शायरों के बारे में लुधियानवी मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको इन तीनों के गाने पसंद हों या ना हों मगर सुने तो जरूर शिकायत हो सकती है आपको किसी न किसी से मगर आपको वो गाने याद ना हो ऐसा तो मुझे मुश्किल ही लगता है साहिर लुधियानवी वक्त की परछाइया आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते और जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहा हैं? का इनकलाबी शायर साहिर अपनी निजी जिंदगी में में बहुत सीधा मिलनसार तथा इंसान था। था। था, पहली बार मैं गया था। तब कॉलेज से नया-नया निकला था, जवानी के मसें फड़कती थी और फिल्म की दुनिया से रूबरू होने की तमन्ना जोरों पर थी जूहू की रेत पर घूमते घूमते दूर एक बिल्डिंग की परछाइया नजर आई और एक दम विचार कौंधा कि यहां तो साहिर भी रहते हैं। बस रेत पर दौड़ते-दौड़ते उनका फ्लैट था ड्रॉइंग रूम में करीने से कई ट्रॉफिया रखी थी एक आध अलमारी भी रखी थी जिसमें नई पुरानी किताबें सजी थी आज तीस साल बाद साहिर से मिलने की याद ताज़ा है उनसे कई अदबी पहलुओं पर बात होती रही बातों बातों पर उन्होंने मुझसे उनकी लिखी किसी एक पसंदीदा गजल को सुनाने को कहा मैंने बेहिचक उन्हें तब की ताज़ा गजल देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से एह रूह ए अस्त्र कहाँ जा के सो रही है तू आवाज दे पयम्बर सलीब से वो सुनाई तो साहब वो बहुत खुश हुए मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक पर उन्हें कुछ लिखने को कहा उन्होंने दो लाइने लिखती उर्दू में और जब मैंने ये पूछा कि ये क्या लिखा है तो वो उल्हाने के स्वर में बोले कैसे अदबी हो जिगर के शहर के बाशिंदे हो और उर्दू पढ़ना नहीं जानते अच्छा जिगर साहब का कोई शेर सुनाओ मैंने जो शेर उन्हें सुनाया वो आज भी हो बहू मुझे याद है क्योंकि यह मेरा पसंदीदा शेर था एक मैं हूँ और तूफान हवा है जिगर एक शीशा है जो हर पत्थर से टकराता है बहुत खुश हुए साहिर साहब उन्होंने अपनी ऑटोग्राफ की हुई किताब परछाइयाँ भेंट की यह भी एक दिलचस्प संयोग था कि बाद में जब मैंने उनके ऑटोग्राफ बुक में उर्दू में लिखी इबारत को अपने मित्र से पढ़वाया तो अच्छा लगा साहिर ने मेरी पसंदीदा गज़ल जिंदगी को देखा है इतने करीब से की ही दो पंक्तियाँ लिखी थीं मैंने गुस्ताखी करते हुए उनसे मजरू सुल्तानपुरी से मिजने मिलने की भी इच्छा प्रकट की और उनसे मजरू साहब का पता पूछा उस समय सांझ हो गई थी पर उन्होंने बड़े प्यार से उनके घर का रास्ता कोलीवाला से तरफ जाना और फिर इधर उस महान शायर ने कागज पर नक्शा बनाया इस बीच उनकी बहन दवाई लेकर आई वो उनके साथ ही रहती थी बाद में शायद उसकी शायर साबिर दत्त से शादी हो गई थी शाहिर ने दवा और फिर दुग्ने जोश से समकालीन शायरी पर चर्चा करने लगी उनका उत्साह याद करने लायक था यह छह फुट का लंबा चौड़ा पतला दुबला पंजाबी युवक जिसकी सूरत पर चेचक के हल्के दाग थे उसकी सीरत ने मुझे उसका पक्का मुरीद बना दिया यही मेरी साहिर से पहली और आखिरी मुलाकात थी साहिर लुधियानवी का निधन उनसठ वर्ष की आयु में 25 अक्टूबर उन्नीस को मुंबई में हो गया मजरू सुल्तानपुरी कारवां की तलाश मजरू सुल्तानपुरी एक अजीब शख्सियत के मालिक थे लखनवी कुर्ता चूड़ीदार पायजामा मुँह में बनारसी पान की गिलोरी और फिर मिर्जापुरी शॉल उन्होंने बम्बई में भी अपने वतन की कुछ खास चीज़ों से नाता जोड़ा हुआ था साहिर साहब से मिलने के बाद मैं मजरू साहब के यहाँ पहुँचा साहिर साहब ने शायद पहले से ही फोन कर दिया था मजरू साहब बड़े खुलूस से मिले साहिर साहब की सेहत के बारे में पूछा उस जमाने के शायरों में क्या भाईचारा क्या मोहब्बत थी मजरूह ने फिल्मों में आने की कथा सुनाने पर इसरार किया सॉरी कथा सुनाई पर इसरार किया कि वह मुशायरों में अक्सर जाते हैं इससे उन्हें दिली सुकून मिलता है उनका एक बड़ा मशहूर शेर है शमा भी उजाला भी मैं ही अपनी महफिल का मैं ही अपनी मंजिल का रहबर भी, राही रहने डेढ़ सौ से ज्यादा फिल्मों में गीत लिखे हैं पर उसमें भी उनकी शायरी अलग से झलकती है फिल्म ज्वेल थीफ का वो मशहूर गाना होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई और ममता के गजल रहे न रहे हम महका करेंगे बनके बनके कली बन सवा। सुनकर उनकी याद ताज़ा हो गई संगीतकार के वो गीतकार थे पर इससे भी बढ़कर वो अच्छे अदबी इंसान थे उनका निधन जून 2000 में हो गया उन्हें मेरी श्रद्धांजलि मजरू सुल्तानपुरी का 80 साल की उम्र में 24 मई 2000 को मुंबई में निधन हो गया आनंद बख्शी गीतों का राजकुमार आनंद से मेरी मुलाकात 5-6 बार फिल्मी पार्टियों में और एक दो बार फिल्मों के मुहूर्त पर हुई सफारी पोशाक इनकी पसंदीदा पोशाक थी और आनंद बख्शी उसे पहने हुए गीतकार कम फौजी ज्यादा लगते थे पर एक बार बातचीत शुरू हो जाए तो उनकी आवाज से मिठास तपकती थी थी इनमें प्रत्येक से कुछ सीखने, कुछ सीखने पाने की ललक थी। शायद इसीलिए वो पेशे से शायर या गीतकार ना होते हुए भी फिल्मी दुनिया के सफलतम गीतकार थे जिन्होंने अपनी शुरुआत भगवान दादा की भला आदमी उन्नीस से की और अपने पैतीस साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 700 से से ऊपर फिल्मों में में में ज्यादा गीत लिखे मार्च मार्च को 30 मार्च 2002 को नानावती अस्पताल में, कोमा में, उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया बहत्तर वर्षीय आनंद बख्शी के परिवार में उनकी पत्नी दो बेटे दो बेटियां आनंद बख्शी ने गीतकार बनने की तब ठानी जब फिल्मों में मशहूर शायर साहिर लुधियानवी शकील बदायूनी मजरू सुल्तानपुरी शैलेंद्र राजा मेहंदी अली खान अपनी बुलंदियों पर थे और फिल्म उद्योग की चुनी हुई निर्माण संस्थाओं से जुड़े थे बख्शी ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे पर उन्हें आम आदमी के दिल की बात छूने की एक अलग से समझ थी विगत चार दशकों के हिंदी फिल्मों के सदाबाह गानों का यदि संकलन किया जाए तो उसमें आधे से ज्यादा गाने आनंद बख्शी के लिखे होंगे वो सहजता भाव प्रवणता सादगी लय तादात में जो उनके गीतों में छलकता था वही उनके व्यक्तित्व में भी आत्मसात था वो सादा दिल और सादा जुबान आदमी थे आनंद बख्शी के मरने की सूचना जब मैंने टीवी पर देखी और सुनी तो उनके जिंदगी के फलसफे पर लिखे बहुत से गीत याद आने लगे आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है या फिर रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना जितनी चाभी भरी राम ने उतना चले खिलौना संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे रोमानी गीतों के वो बादशाह थे परदेशियों से ना अखियां मिलाना नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू हम तुम्हें कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए सावन का महीना पवन करे शोर बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी बागों में बाहार है कलियों में निखार है मैं तुलसी तेरे आंगन की जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, मोली के पीछे क्या है सात सहेलियां खड़ी खड़ी दिल तो पागल है हमको हमी से चुरा लो और गदर का लोकगीत ऊर्जा काले कावा गीतों का एक लंबा कारवां है मगर उस कारवां का सिपह चला गया अपने अंतिम दो महीने की बीमारी में भी उन्होंने कुछ फिल्मों के गीत लिखे इसमें अनु मलिक ने मजनू के लिए और लक्ष्मीकांत ने एक अनाम फिल्म के लिए उसको रिकॉर्ड किया बख्शी के बारे में एक प्रसिद्ध पंजाबी निदेशक ने मुझसे कहा था बंदा बड़ा बीबा है ऐसे बीबे बीबा मतलब सज्जन ऐसे बीबे को मेरी श्रद्धांजलि का इकहत्तर वर्ष की आयु में मुंबई में तीस मार्च दो हजार दो को निधन हो गया अच्छा इसके बाद अब आपसे मैंने पूछा था पिछली बार का सवाल वो कौन सा गाना है जो कि जिसका म्यूजिक हमने बजाया था अरे भैया इस बार तो वो म्यूजिक मुझे लगता है या तो म्यूजिक इतना अच्छा था कि लोगों ने पहचान लिया और या फिर हमारे सवाल कुछ आसान गाने पर आधारित था तो साहब वो गाना था झुमका गिरा रे अब साहब इस गाने को पहचान तो बहुत लोगों ने लिया हमारे अशोक श्रीवास्तव साहब ने पहचाना आरपी सिंह साहब ने पहचाना यानी राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब ने और आ, सर्वेश गुप्ता साहब ने अब उसके बाद इसको हमारी प्रीति जी ने पहचान लिया तो इस तरह से ये गाना बहुत आसान सा लग रहा है तो इसलिए चूँकि आसान सा लग रहा है तो अब की बार मैंने जो गाना चुना वो थोड़ा मुश्किल है चलिए साहब उसको भी सुन लीजिए a <laughs> गाना सुनने के बाद आपका मन अगर इस गाने को सुनने के लिए करे ना तो जरा आप यूट्यूब में जाकर इस गाने को सुनकर देखिए बहुत ही अच्छा और प्यारा गाना है मुझे तो ये गाना अपने बचपन से बहुत ही पसंद है इसलिए नहीं कि इसके शब्द कुछ खास मैसेज देते हैं बल्कि इसलिए इस गाने में कितने कितने सद, सादगी से कितने सीधे सादे शब्दों में, कितना कुछ कहा गया है चलिए इसके साथ ही आज की बात समाप्त करता हूं और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे फिर बातें करेंगे आपने जो समय मुझको दिया है उसके लिए आपका आभारी हूँ और चलता हूँ नमस्कार दिल से जो निकली है वो बात रहे हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे दिल से जो निकली है वो बात रहे मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ रहे आह रिम जिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए